शो सर्वसार उपनिषद टॉक्सोन सर्वसार उपनिषद गिवन एट मेडिटेशन कैंप, माथेरन इंडिया नंबर सर्वसार उपनिषद, वनिषद re <laughs> सार उपनिषदार से सार को खोज लेना भी कठिन है सार में से भी सार को खोजना अति कठिन जो व्यर्थ है उसमें सार्थक का पता लगा लेना भी आसान नहीं लेकिन जो सार्थक है उसमें से भी परम सार्थक को चुन लेना करीब करीब असंभव जैसा है मिट्टी से सोने को खोजने की अपनी मुसीबत मुश्किल है लेकिन सोने में से भी सोने के सार को स्वर्ण सार को खोज लेना करीब करीब असंभव है सर्वसार उपनिषद का अर्थ है जो भी आज तक जाना गया गुह ज्ञान है इजोथेरिक नॉलेज है उसमें से भी जो सारभूत है द मोस्ट फाउंडेशनल वो जो आधारभूत है जिसमें से रत्ती भर भी छोड़ा नहीं जा सकता जिसमें छोड़ने को कुछ भी आसार नहीं बचा है जिसमें शरीर को हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया और शुद्ध आत्म को ही निकाल लिया है जिसमें सोने में से वस्तु को अलग कर दिया केवल स्वर्ण स्वर्ण के स्वर्णत्व को ही बाहर खींच लिया है वैसा ये उपनिषद है इस एक उपनिषद को जान लेने से मनुष्य की प्रतिभा ने जो भी गहनतम जाना है उस सब के द्वार खुल जाते इसलिए इसका नाम है सर्वसार द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स गुह में भी जो गुह है सार में भी जो सार है खतरनाक भी है ऐसी बात क्योंकि जितनी सूक्ष्म हो जाती है विद्या उतनी ही पकड़ के बाहर भी हो जाती है सत्य जितना शुद्ध होता है उतनी हमारी समझ से दूर भी हो जाता है सत्य का कोई कसूर नहीं हमारी समझ इतनी अशुद्ध है कि जितना हो शुद्ध सत्य उतना हमारे और उसके बीच फासला हो जाता है हमारी अशुद्धि ही कारण है इसलिए जितना जितना सूक्ष्मतम सत्य है उतना ही हमारे व्यवहार में आने योग्य नहीं रह जाता इसलिए इस देश में जीवन का परम ज्ञान खोजा गया लेकिन हम उसकी चर्चा ही करने में समय को व्यतीत करते रहे उसे जीवन में उतारना ख्याल में ही नहीं आता उतारना भी चाहे तो कोई राह नहीं मिलती निर्णय भी कर तो पैर उठने के लिए कोई दिशा नहीं सोचती इतना गहन है इतना सूक्ष्म है कि हम आशा ही छोड़ देते हैं कि उसे जीवन में उतारा जा सकेगा फिर अपने को धोखा देने के लिए हम चर्चा करके मन को समझा लेते तो हम चर्चा करते रहे सदियों तक और जिस संबंध की हमने चर्चा की है वो ऐसा है जिसे चर्चा से समझा नहीं जा सकता जिसे जिए हम तो ही जान सकते हैं जीना ही उसे जानने की विधि है चले उस पर तो ही समझ पाते हैं चलना ही समझना है कुछ आयाम हैं गहन जहां जानने और जीने में फर्क नहीं होता जहां टू नो एंड टू बी आर वन एंड द सेम जहां टू बी इज द ओनली वे टू नो जहां हो जाए तो ही जान पाए लेकिन होना कठिन मालूम होता है और जानना हमें सरल मालूम होता है क्योंकि जानने से कुल इतना अर्थ होता है कि हम कुछ शब्द जान लें कुछ सिद्धांत जान लें कुछ फलसफा कुछ शास्त्र बुद्धि भर जाएगी शब्दों से सिद्धांतों से हृदय खाली रह जाएगा और भरी बुद्धि और खाली हृदय जितनी खतरनाक स्थिति है उतनी कोई और स्थिति खतरनाक नहीं क्योंकि भरी बुद्धि से धोखा होता है कि पा लिया मैंने जबकि मेला कुछ भी नहीं होता भरी बुद्धि से लगता है भर गया मैं जबकि भीतर सब रिक्त कोरा दीन और दरिद्र होता है भिक्षुक के पात्र की तरह भीतर आत्मा होती है लेकिन बुद्धि को सम्राट होने का भ्रम हो जाता है तो बुद्धि से जितने लोग भ्रमित होते हैं उतने लोग अज्ञान से भ्रमित नहीं होते और बुद्धि की नाव में बैठे लोग जितने डूबते हैं उतनी कागज की नाव में भी बैठे तो डूबने की उम्मीद नहीं क्योंकि लगता ऐसा है जाना और जान बिल्कुल नहीं पाते इसलिए मैंने कहा कि सर्वसार उपनिषद जैसे ज्ञान के जो सूक्ष्म सूत्र हैं वे खतरनाक भी हैं क्योंकि डर यह है कि हम उन्हें विचारणा का विषय बना लें सोचे समझें और उनसे मुक्त हो जाएं इसलिए पहले ही आपसे कह दूं उपनिषद की बात में पढ़ना आपके साथ खेलने जैसा है बिना बदले उपनिषद नहीं समझा जा सकता है इसे थोड़ा ऐसा ले कुछ तो ऐसे ज्ञान है हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें तो विज्ञान अर्जित किया जा सकता है एक व्यक्ति गणित सीखे कि इतिहास सीखे कि कुछ और उस व्यक्ति को इस सीखने के लिए बदलने की जरूरत नहीं वो तो व्यक्ति वही बना रहे जो था सीखना संग्रहित होता चला जाएगा उस व्यक्ति की आत्मा को किसी रूपांतरण से गुजरने की जरूरत नहीं है उस आदमी को बदलाहट आवश्यक नहीं है वह आदमी जैसा था वैसा ही रहे ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा इतिहासज्ञ होने के लिए कोई आत्मक्रांति नहीं चाहिए और ना गणितज्ञ होने के लिए और ना वैज्ञानिक होने के लिए लेकिन धर्म का मामला बिल्कुल ही भिन्न वहां ज्ञान के पहले रूपांतरण चाहिए वहां आदमी बदले नहीं तो समझ ही नहीं पाएगा बदले तो ही समझ पाएगा वहां पहली जो प्रक्रिया है बदलाव की वो भीतर अंतस में ना हो तो बुद्धि का संग्रह काम नहीं पड़ता है धोखा डिसेप्शन हो जाता है आत्मवंचना हो जाती है। और इसलिए अच्छा है कि आदमी अज्ञानी रह जाए बजाय ज्ञान की वंचना में पढ़ने के क्योंकि अज्ञानी फिर भी विनम्र होता है ज्ञानी अहंकारी हो जाता है, और अज्ञानी फिर भी भीतर कहीं रोता है और पीड़ित होता है और ज्ञानी दम्ब से अकड़ जाता है उसके आंसू भी सूख जाते उसकी प्यास भी बुझ जाती झूठा पानी भी प्यास बुझाने में समर्थ सब ने हमने सपने देखे हैं प्यास लगी है जोर की और स्वप्न देखा है कि पानी पी रहे हैं और प्यास बुझ गई और रात की नींद टूटने से बच गई स्वप्न आते ही हैं नींद को सहारा देने के लिए आप शायद सोचते होंगे कि स्वप्न नींद में बाधा डालते हैं तो आपको स्वप्न के विज्ञान का कोई पता नहीं है शायद आप सोचते होंगे स्वप्न बिल्कुल ना आए तो मैं बड़ी गहरी नींद सोगा तो आप बड़ी गलती में आप सो ही न पाएंगे अगर सपना स्वप्न आवप्न सिर्फ नींद के सहयोगी है जहां भी नींद टूटने के करीब होती है स्वप्न आपको धोखा देता है और नींद को जारी रखवा लेता है आपको प्यास लगी है अगर स्वप्न ना आए कि आप नदी के किनारे पानी पी रहे हैं तो नींद को टूटना ही पड़ेगा प्यास इतनी जरूरी है लेकिन आप एक, एक स्वप्न देखते हैं कि नदी के तट पर है सरोवर में स्नान कर रहे हैं और भरपूर जितना पानी पीना हो पी सकते हैं पी ले स्वप्न देख लिया प्यास बुझ गई बुझ गई कहना ठीक नहीं बुझी मालूम हुई नींद जारी हो गई भूख लगी है राजमहल में निमंत्रण मिल जाता है स्वप्न में स्वप्न टूटने से बच जाता है काम वासना को दबाया है उभरती है स्वप्न भिखारी को भी सुंदरियों से मिला देता है नींद अपनी जगह वापस सक्रिय हो जाती जैसे हम स्वप्न में झूठे पानी से प्यास मिटा लेते हैं वैसे ही जिसे हम जागरण कहते हैं वो भी ये उपनिषद आगे कहेगा कि एक स्वप्नभर है उसमें भी हम ज्ञान की झूठी संग्रह ज्ञान की झूठी स्मृति ज्ञान के झूठे बोध से अज्ञान को छिपा लेते नींद टूटने से बच जाती संसार वैसे ही चल जाता जैसे रात नींद चल जाती जैसे नींद टूटने से कोई जाग जाता है और चेतना दूसरे आयाम में प्रवेश करती है ऐसे ही जब कोई व्यक्ति संसार की नींद से जाग जाता तो सन्यास फलित होता है और चेतना दूसरे आयाम में प्रवेश करती है सन्यास का अर्थ इतना ही है कि कोई व्यक्ति अब संसार को निद्रा की भांति चलाने को तैयार नहीं अब वो जाग कर जीना चाहता है बस इतना ही उपनिषद पर चर्चा करके अगर आप ज्ञानी हो जाएं तो मैंने चर्चा की तो गलत किया आपका दुश्मन हुआ उपनिषद की चर्चा करके अगर आप आत्मक्रांति पर निकल जाएं तो ही तो ही मैंने जो कहा वो हित कर था कल्याण कर था मैं जो कहूंगा वो विष बन सकता है जहर बिल्कुल अगर उसे आपने चर्चा बनाया और बुद्धि का भोजन बनाया और अपनी नींद को संभाला मैं जो कहू वो अमृत भी हो सकता है अगर आप उसे बुद्धि की बात न बनाए वरण हृदय को बदलने की सामर्थ शक्ति संकल्प उससे जन्मा पर करेगा कि इस सर्वसार उपनिषद के साथ आप क्या करते यहां से कुछ थोड़ी सी बातें सीखकर आप लौट जाएंगे तो ये अच्छा नहीं हुआ अच्छा था आप आए ही ना होते आप कुछ जानकर लौट जाएंगे थोड़े और ज्ञानी होकर लौट जाएंगे तो आप व्यर्थ ही आए और व्यर्थ ही गए नहीं आपके ज्ञान में थोड़ी जानकारी को जोड़ देने का कोई भी प्रयोजन और कोई आकांक्षा नहीं आप थोड़े से बदल कर जाएं, थोड़े कुछ और होकर आपकी दृष्टि बदले स्मृति नहीं आपकी प्रज्ञा बदले आपकी जानकारी नहीं आप बढ़े आपकी बुद्धि नहीं एंडर आर टू डायमेंशन ऑफ ग्रोथ वन ऑफ नॉलेज एंड वन ऑफ बीइंग यू कैन नो मोर एन मोर एन मोर एंड स्टिल रिमेन द सेम Be more. The being must grow, not knowledge, not accumulation, not information, but being. Not knowledge, but consciousness must grow. and only that growth which is of consciousness is spiritual all else that just adds to your knowledge is nothing but a burden कैसे बढ़ जाए वो जो हमारा स्वरूप है जानना नहीं मेरा होना ही कैसे बढ़ जाए इसलिए उपनिषद मैंने कहा खतरनाक है इट इज ऑलवेज डेंजरस टू प्ले विथ ट्रुप्स बिकॉज दे विल डिस्ट यू एज यू आर दे विल गिव यू एवरी बेस्ट सत्य से जरा भी जूझना खेलना ही खतरा है क्योंकि सत्य आपको वही नहीं छोड़ेगा जो आप है बदलेगा तोड़ेगा मिटाएगा नया करेगा नया जन्म देगा निश्चित ही नए जन्म की पीड़ा है बिना की पीड़ा के नया जन्म का और जब दूसरे को भी जन्म देने में इतनी पीड़ा होती है तो स्वयं को ही जन्म देने में पीड़ा और भी ज्यादा होगी क्योंकि दूसरे को तो मां जन्म देते वक्त केवल नौ महीने ही पेट में रखती है हमने अपने आप को अनंत अनंत जन्मों से पेट में रखा हुआ है वी आर जस्ट प्रेगनेंट फॉर सेंचुरीज इन सेंचुरीज इन लाइफ इन लाइफ एंड द बर्थ हैज नॉट है जन्मों जन्मों से जो केवल गर्भ है अभी बीज ही है अभी अनंत जन्मों हमने अपने को अपने ही गर्भ में रखा अभी जन्म हमारा हुआ नहीं वैसे ही जैसे कोई तितली अपने संख में बंद है जन्मों जन्मों से संख टूटा नहीं तितली उड़ी नहीं उसने पंख आकाश में खोले नहीं ऐसे ही हम अपने में बंद है उपनिषित उस विज्ञान की बात है जिससे उस अंडे को तोड़ा जा सके उस गर्भ को मिटाया जा सके जैसे हमने अब तक अपने जीवन समझा जो कि हमारा जन्म भी नहीं बीज का तो कोई जीवन होता है बीज होता है जरूर पर बीज का कोई जीवन होता है जीवन होता है वृक्ष का बीज का भी कोई जीवन सिर्फ एक संभावना मात्र एक आशा मात्र भविष्य वर्तमान तो बीज का कुछ भी नहीं होने की एक क्षमता जीवन में ही जिसे हम जीवन कहते हैं वो केवल एक क्षमता है एक बंद बीज जीवन पर तो होता वृक्ष का फैलता है खुले आकाश में छोटा है सूरज को जानदारों तक पहुंचने के लिए शाखाओं को उठाता है खिलते हैं फूल पक्षी बसेरा लेते हैं गीत भी तूफान भी आंधिया भी धूप बरसात भी संघर्ष भी मत से चुनौती भी पल पल फिर जीवन है बीज का भी कोई जीवन है बीज केवल एक गर्भ है हम भी एक गर्भ हैं और पीड़ा बहुत होगी पीड़ा बहुत होगी हम सभी चाहते हैं आनंद हो लेकिन बिना पीड़ा के चाहते हैं इसलिए आनंद कभी नहीं हो पाता कौन नहीं चाहता आनंद हो कौन नहीं भूखा है आनंद का कौन नहीं खोची है रोवा रोआ आनंद ही तो मानता है श्वास श्वास आनंद की ही तो आकांक्षा है वही तो वही तो सबकी कामना है फिर भी आनंद फलित नहीं होता बिकॉज नोवन इज रेडी टू पे दी प्राइस कीमत चुकाने कोई भी तैयार नहीं एंड बिफोर वन कम्स टू दैट ब्लिस व्हिच इज आवर सीकिंग वन हैज टू पास थ्रू अ डीप सफरिंग दैट डीप सफरिंग इज अ मस्ट दैट इज द बर्थ पेन यू कैनॉट एस्केप इट उससे हम बचना चाहते हैं पीड़ा से हम बचना चाहते हैं हम उस मां की तरह हैं जो प्रसव पीड़ा से बचना चाहते हैं शायद आज नहीं कल जमीन पर मां की प्रसव पीड़ा बंद हो जाएगी बच्चे बिना प्रसव पीड़ा के पैदा होने लगेंगे होने लगे हैं लेकिन ऐसा दिन कभी भी नहीं आ सकता जब आदमी अपनी आत्मा के पुनर्जन्म में प्रवेश करे अपनी आत्मा को नया जन्म दे तो वो बिना प्रसव पीड़ा के हो जाए पर एक और मजे की बात है कि अगर माँ बिना प्रसव पीड़ा के बच्चे को जन्म दे तो जो लोग भी सारे जगत में जिष्ठा करते हैं कि किसी तरह माँ की पीड़ा बच जाए बच्चे को जन्म देने में उन्हें अभी एक सत्य का कोई पता नहीं है वो जल्दी पता लगेगा और अक्सर हमें सत्यों का तब पता लगता है जब चीजें हमारे हाथ के बाहर हो जाती तब उन्हें पता लगेगा कि जो माँ बच्चे को बिना किसी पीड़ा दिए जन्म दे देगी वो अपने माँ बनने की गहराई से भी थोड़ी वंचित हो जाएगी अगर बच्चे को ऐसे ही जन्म दिया जा सके बिना किसी पीड़ा के तो मां भी जन्म पाने से बच जाएगी वंचित रह जाएगी वो मां भी ना बन पाएगी क्योंकि जब बच्चे को जन्म दिया जाता है पीड़ा में तो वो पीड़ा बन जाती है खाई और उसी खाई के किनारे माँ का शिखर खड़ा होता है जब हम खाइयों से बचते हैं तो शिखरों से भी बच जाते हैं अगर हम ये चाहें कि हिमालय के पास जो कंदराएं हैं उनको तो हम साफ कर दें, हटा दें और शिखरों को बचा लें गौरी शंकर बच जाए तो हम पागल हैं, हमें जीवन के तर्क का कोई पता नहीं शिखर होते ही इसलिए हैं कि खाइया होती हैं खड्ड होते हैं असल में शिखर और खड्ड संयुक्त है आदमी लेकिन बोले करता है निरंतर एक जैसी आदमी ने सोचा कि हम सब दुख मिटा दें तो बहुत सुख हो जाएगा लेकिन बड़े मजे की बात है जब सब दुख मिट जाते हैं तो पता चलता है कोई सुख बचा नहीं क्योंकि वे संयुक्त थे इसलिए अक्सर देखने में आता है कि गरीब आदमी से भी ज्यादा दुखी हो जाता है अमीर आदमी गरीब समाजों से ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं समृद्ध समाज आज पश्चिम की तकलीफ यही है कि उन्होंने बहुत से दुख मिटा लिए जिनकी वजह से हम दुखी हैं उन्होंने वे सब दुख मिटा लिए आशा में बड़ी मेहनत की उन्होंने कि जिस दिन दुख न होंगे उस दिन सुखी सुख बच जाएंगे दुख मिट गए पता चला कि उन्हीं के साथ वे सुख भी मिट, खाईयां मिट गए खाइया मिट गई शिखर भी मिट गए रातें तो मिट गईं साथ में दिन भी मिट गए कांटे तो हमने झाड़ के साफ कर दिए गुलाब के पौधे से लेकिन हम कांटे झाड़ने में लगे रहे जब हमने ऊपर नजर उठाई तो पाया कि फूल भी गिर चुका है वो उन कांटों के साथ ही होता था वे थे लेकिन ये कभी हो सकता है कि बच्चे बिना पीड़ा के पैदा होने लगे ये कभी नहीं हो सकता कि आदमी अपने नए जीवन को बिना पीड़ा के पाले कि नहीं हो सकता इसका कारण है इसका कारण है कि हम जो भी अब तक हैं उसे तोड़ना पड़ता है उसे मिटाना पड़ता है उसे हटाना पड़ता है नए के लिए जगह बनाने को मां की तकलीफ बच्चे को जन्म देने में स्वयं को मिटाने की नहीं है मां की तकलीफ एक नई चीज उससे छुटकारा पा रही है उससे मुक्त हो रही है उसका झटका है उसका धक्का है लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने को जन्म देता है तब कोई और चीज को वो जन्म नहीं दे रहा है तब वो दोहरा काम कर रहा है अपने को मिटा रहा है समाप्त कर रहा है और जिस मात्रा में वो अपने को मिटाता है और समाप्त करता है उसी मात्रा में नए जीवन का आविर्भाव होता है इसलिए मैंने कहा यह उपनिषद की शिक्षा खतरनाक है आत्मक्रांति की पीड़ा के लिए तैयार होना जरूरी है उसी पीड़ा के भय से ऋषि का पहला सूत्र समझे हे परमात्मा हम दोनों की रक्षा करना वो आर दिस प्रार्थना क्यों ऋषि शुरू में ही इस उपनिषद के परमात्मा से रक्षण की प्रार्थना क्यों करता क्या आप सोचते हैं इसके मकान पर छप्पर न रहा होगा क्या आप सोचते हैं इसके पास रोटी नहीं थी कि भूखा मर रहा था कि इसके पास कपड़े नहीं थे ये रक्षण किस बात का ये किस बात की रक्षा के लिए आकांक्षा की जा रही और ये शुरू में ही ये पहला सूत्र ही रक्षा के लिए जिस यात्रा पर ऋषि जा रहा है आगे वो मृत्यु है क्योंकि उसी के बाद नया जीवन है और ये तो पक्का पता है कि मैं मरूंगा ये पक्का पता नहीं है कि मैं उसके बाद जन्मूंगा वो अज्ञात है मेरी रक्षा करना परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि अज्ञात में उतरता हूं आज खतरा साफ है मौत दिखाई पड़ती है बीच को मौत ही दिखाई पड़ती है वृक्ष कैसे दिखाई पड़ सकता है टूटेगा इतनी दिखाई पड़ता है मिटेगा लेकिन वृक्ष भी होगा और वे फूल जो कभी खिलेंगे उनका कैसे कल्पना भी कैसे हो सकती है बीच को वे गीत जो इस वृक्ष के आसपास जन्मेंगे और वे बांसलियां जो इसके आसपास गूंजेंगी और बजेंगी और वे हवाओं के झोंके जो इस वृक्ष के पत्तों से सर सराके गुजरेंगे उन सबका इस बीज को कैसे पता हो सकता है वसंतों की इसे अभी क्या खबर और वर्षा में जब बूंदे इस वृक्ष के ऊपर गिरेंगी इस बीज को उनकी क्या खबर इस बीज को इतना ही पता है कि मैं मिटूंगा इतना ज्ञात है शेष अज्ञात है इसलिए यह प्रार्थना हे प्रभु हम दोनों का गुरु का शिष्य का रक्षण करना यह और बड़े मजे की बात है कि दोनों के लिए प्रार्थना की गई है गुरु के लिए भी और शिष्य के लिए भी शिष्य के लिए होती समझना आसान था गुरु के लिए भी है जरा कठिन मालूम पड़ता है शिष्य के लिए समझ में आती है जो अभी सीख ही रहा है जो अभी कदम उठा ही रहा है जो अभी नाव छोड़ने के ही करीब है अज्ञात में वो प्रार्थना करे रक्षण की सुरक्षा की लेकिन गुरु के लिए प्रार्थना क्या हम दोनों की क्या बात है कुछ बात है और बात यह है कि गुरु और शिष्य का संबंध इतना गहरा है कि एक भी डूबे तो दूसरा डूबेगा ही बचना मुश्किल है वो संबंध इतना इंटीमेट है कि उतना इंटीमेट उतना निकट संबंध इस जगत में दूसरा नहीं होता न पति का न पत्नी का न माँ का न बेटे का भाई का और भाई का न मित्र का द रिलेशनशिप ऑफ द मास्टर एंड द डिस्पल इज द मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप पॉसिबल बिकॉज बॉडीज आर नॉट रिलेटेड बट स्प्रिट ऑल रिलेशनशिप आर बॉडी even the mother and son is just a physical relationship the lover and the beloved is still something earthly the only relationship on the earth which is unearthly is of that of master and the disciple so if the disciple is last the master is last it to nikat hai dono ka sambandh ki ek dooba ki dusra dooba प्रश्न ऋषि करता है हम दोनों को शिष्य को गुरु को दोनों इसमें और गहरी बातें इसमें ऋषि ये भी कह रहा है कि गुरु का ऐसा कुछ अर्थ नहीं है कि वो नहीं डूब सकता ये बहुत सोचने जैसी बात है गुरु का कुछ ऐसा अर्थ नहीं है कि वो नहीं डूब सकता असल में अगर कभी भी किसी की ऐसी स्थिति बन जाए कि अब वो डूब नहीं सकता भटक नहीं सकता खो नहीं सकता अंधेरे में तो वो करीब करीब मुर्दा हो चुका होगा जीवन सदा ही खो जाने की संभावना है सदा ही वही जीवन होने का अर्थ है बुद्ध का पैर भी गलत पढ़ सकता है नहीं पड़ता यह दूसरी बात है नहीं पड़ेगा यह दूसरी बात है नहीं पड़ा है कभी यह भी दूसरी बात है पढ़ सकता है फिर से कहूं नहीं पड़ता है नहीं पड़ा है नहीं कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं कि बुद्ध का पैर कभी चूका हो लेकिन जब बुद्ध परमात्मा से प्रार्थना में हो तब वो भी कहेंगे मेरी रक्षा करना चूक सकता है और मजा यह है कि जो ऐसी प्रार्थना करता है उसका नहीं चूकता है और जो ऐसी प्रार्थना नहीं करता उसका निश्चित ही चूक जाता है क्योंकि अहंकार ही चूक है and one is never safe with the ego the ego is the source of all errors so to feel that one is saved already means that one is, is still prone वन इज स्टिल टेंडिंग टू फॉल डाउन बैक इसलिए गुरु और शिष्य हम दोनों की ही रक्षा करना शिष्य की प्रार्थना तो साधारण है पर गुरु का संयुक्त होना बहुत असाधारण है और ऐसे ही व्यक्ति को हम गुरु कहते थे जिसको गुरु होने का भाव भावना हो जिसे गुरु होने का भावना हो वही गुरु है और जिसे गुरु होने का भाव हो वो तो अभी शिष्य होने के भी योग्य नहीं ये ये प्रार्थना कहती है इस ऋषि को ये भी पता नहीं कि मुझे क्या रक्षा की जरूरत है मैं मैं तो जानता हूं मैं तो पा लिया हूं मैं तो पहुंच गया हूं मैं तो दूसरों को पहुंचा रहा हूं तो मुझे क्या रक्षा की जरूरत है इसे ऐसा कोई भी ख्याल नहीं ये कथा हम दोनों की रक्षा करना और यही अपूर्व विनम्रता उसके गुरु होने का रहस्य और राज हम भरोसा कर सकते हैं कि यह आदमी गहरी बातें कह सकेगा हम भरोसा कर सकते हैं कि इस आदमी के पीछे अगर कोई आंख बंद करके भी चल जाए तो पहुंच जाएगा इस आदमी के पीछे अगर कोई आंख बंद करके भी चल जाए तो पहुंच जाएगा और तथाकथित हम गुरुओं का अगर कोई आंख खोल के भी बड़ी बुद्धिमानी से पीछा करे तो भी गड्ढे में ही पहुंचने का अतिरिक्त तो और कहीं पहुंचने का उपाय नहीं गुरु है वो व्यक्ति जिसे अब ख्याल भी नहीं रहा कि मैं भी हूं ऐसी शून्यता प्रार्थना से भरी ही हो सकती है और कोई उपाय नहीं और कोई अन्यथा होने के लिए गति नहीं हम दोनों की रक्षा करना हम दोनों का पालन करना रक्षण काफी नहीं है मालूम होता पालन की बात थी। रक्षण में नहीं आ गई क्या पालन की बात नहीं रक्षण तो बिल्कुल आध्यात्मिक बात है रक्षण आध्यात्मिक बात है उसमें तो सिर्फ इस बात की तरफ प्रार्थना है कि हमें कुछ भी पता नहीं उस जगत का जहां हम चल पड़े शिष्य को तो पता है नहीं गुरु भी कहता है मुझे भी क्या पता है अद्भुत रहे होंगे ये लोग क्योंकि गुरु बनना हो तो पहले तो दावा करना ही पड़ता है कि मुझे पता है नहीं तो कौन गुरु मानेगा एक शिष्य बनाना मुश्किल है अभी गुरु दावा ना करे कि मुझे पता है ये गुरु कहता है क्या मुझे भी तो कुछ पता नहीं रक्षण करना अज्ञात की तरफ चल पड़े हैं खोल दी है ना उस सागर में जिसका नक्शा हाथ में नहीं दूसरी तरफ किनारा भी है ये भी सिर्फ सपनों में देखा है विजन्स में ये भी आकांक्षा ही है पता नहीं दूसरा किनारा होता भी है या नहीं होता ये किनारे छोड़ते हैं जो हम जानते थे और उस किनारे की तरफ जा रहे हैं जिसका हमें कोई भी पता नहीं शिष्य की बात बिल्कुल ही ठीक है लेकिन गुरु भी कहता है मेरी भी रक्षा करना गुरु को तो पता होना चाहिए दूसरा किनारा ये थोड़ा जटिल है असल में दूसरे किनारे का नाम है अज्ञात दी अनोन दूसरे किनारे का अर्थ ही है कि जो कभी भी ज्ञात नहीं होता हम कितना भी जान लें फिर भी अनजाना रह जाता है रा मोर वी नो इट द मोर अनोन इट बिकम्स द अदर सोर्स मीन्स द अननोन नॉट ओनली द अननोन बट द अननोएस नहीं जो अज्ञात है वो तो जाना भी जा सकता है लेकिन अज्ञे अनोए कितना ही जान लेते हैं वो फिर भी लगता है अनजाना रह गया कितने ही पहचान लेते हैं फिर भी पहचान नहीं बनती आलिंगन हो जाता है फिर भी स्पर्श नहीं होता छू लेते हैं पकड़ लेते हैं फिर भी पकड़ में कुछ आता नहीं दिस इज दिस्ट्री दिस इज वट मेक्स दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज ओथेरिक दिस इज व्हाट मिस्ट्री मीन्स वन नोज एंड स्थल रिमेन्स इग्नोरेंट जान लेता व्यक्ति फिर भी जानता हूं ऐसी कोई अस्मिता भीतर निर्मित नहीं होती इसलिए गुरु कहता है कि मेरी थी रक्षा करना लेकिन रक्षण तो ठीक है अज्ञात है यात्रा अनजान है राह है दूसरे किनारे का पता नहीं मंजिल है धुंधली रक्षा करना सूत्र में कहता है हम दोनों का पालन भी करना क्यों पालन तो बिल्कुल ही शरीर के तल की बात है लेकिन कारण है प्रार्थना के लिए और कारण यह है जो व्यक्ति भी परम शक्ति की खोज में निकलता है वो अपने इस अहंकार को भी छोड़ देता है कि मेरा पालन मैं करता हूं क्योंकि जिसको ये ख्याल है कि मेरी रोटी मैं कमाता हूँ और मेरा मकान मैं बनाता हूँ और मेरे वस्त्र मेरे हैं और मेरे शरीर को मैं चलाता हूँ और अगर मैं फिक्र न करूं तो सब मिट जाएगा ऐसा व्यक्ति बहुत मूर्खता में जी रहा है और ऐसा व्यक्ति चाहे तो संसार में मजे से यात्रा कर सकता है लेकिन सत्य की ओर यात्रा नहीं कर सकता इसलिए ऋषि कहता है हमारा पालन भी तुम्हें करना क्योंकि अब से हम कर्ता भी ना रह जाएंगे अब से हम ये भाव भी नहीं रख सकेंगे कि हम अपना कम से कम अपना पालन करने वाले हुं? हम तो बहुत मजेदार लोग हम अपना पालन तो करते नहीं दूसरे तक का करते हैं ये ऋषि कहता हमारा पालन भी अब हमारा नहीं होगा अब तू ही समझ अब तू ही जान अब तू रखेगा जैसा वैसा रहेंगे अब तू बचाएगा तो ठीक और मिटाएगा तो ठीक अब तेरी मर्जी ही हमारा जीवन है तो अब हम वो कर्ता का भाव भी छोड़ते हैं भाव छोड़ना कीमती है क्योंकि यात्रा में सहयोगी हो होता है असल में जो करता के भाव से बंधा है उसकी नाव इसी किनारे से बंधी रहेगी दूसरे किनारे की तरफ वो बढ़ नहीं सकता सब खूंटियां उखाड़ लेनी पड़ेंगी इस किनारे से एक भी खूंटी गड़ी रखनी खतरनाक है अहंकार किसी भी तरह निर्मित होता हो तो खूंटी बन जाता है इतना भी काफी है कि मैं अपना खुद कमाता हूं खुद खाता हूं फिर ऋषि कथा हमारा पालन भी हम दोनों का पालन करना हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें एक तो ज्ञान है जो गुरु शिष्य को देता है जैसा विश्वविद्यालय में होता है विद्यालय में होता है ज्ञान एक संग्रहित राशि है गुरु जानता है विद्यार्थी नहीं जानता है गुरु विद्यार्थी को ट्रांसफर करता है देता है हस्तांतरित करता है गुरु देता है शिष्य लेता है इसको हम जानते हैं भली ऐसा ज्ञान वस्तु की भांति है धन की भांति है मेरे हाथ में है मैंने दे दी बाप के हाथ में पैसा है वो बेटे को दे देता है गुरु के हाथ में ज्ञान है वो शिष्य को दे देता है ट्रांसफर लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जो ट्रांसफरेबल नहीं है एक ऐसा ज्ञान है जो गुरु देता नहीं दे नहीं सकता जिसे देने का कोई उपाय ही नहीं है हाँ दोनों अगर सांस पुरुषार्थ करें तो शायद विद्यार्थी तक संक्रमित हो जाता है इस फर्क को समझ लें। एक ज्ञान है जो हम सब जानते हैं जो जाता है मिलता है कोई दे देता है मैं जानता हूँ आप नहीं जानते मैं आपको दे देता हूँ आप भी जान जाते निश्चित ही ऐसा ज्ञान शब्द का होगा ऐसा ज्ञान ऊपरी होगा जो शब्द से दिया जा सके वो शब्द से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता उसका वजन उतना ही होगा जितना शब्द का होता है उसका मूल्य भी उतना ही होगा और जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको दिया वो मैं जानता था वो मुझे किसी ने दिया होगा मैंने आपको दे दिया आप किसी और को दे देंगे इसलिए अज्ञानी भी काफी ज्ञान का लेन देन करते हैं काफी करते है। और जब काफी जगह से सर्कुलेट होता है ये ज्ञान तो ऐसा लगता है समाज बहुत ज्ञानी होता जा रहा हम इसी तरह के ज्ञान में जी रहे हैं इस सदी में क्योंकि तो ज्ञान बहुत सर्कुलेट होता है जो लोग अर्थशास्त्र समझते हो मतलब समझते हैं अगर हमारे पास यहां हजार रुपए हो और सब अपने अपने खीसे में रखे बैठे रहें तो हजार ही होंगे लेकिन अगर काफी लेनदेन चले दस रुपए में आपसे लू आप, आप उससे ले वो इसको दे उसको दे तो यहां एक हजार रुपए में लाखों का काम हो जाएगा सर्कुलेशन तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि मनी मस्ट कंटिन्यू टू सर्कुलेट जस्ट लाइक ब्लड इन द बॉडी नहीं तो थोड़ी रह जाती धन अगर चले ना तो थोड़ा मालूम पड़ता है जो समाज धन को जितना ज्यादा चलाता है उतना ज्यादा धन ही मालूम पड़ता है मुसलमान गरीब रह गए क्योंकि इस्लाम ने एक बहुत कीमती बात शुरू में पकड़ ली कि ब्याज पाप है अब जब ब्याज पाप होगा तो मनी का सर्कुलेशन बंद हो जाता धन की गति बंद हो जाती तो मुसलमान जमीन पर तो गरीब रह गया क्योंकि उसने कष्ट कर लिया कि ब्याज नहीं लेना अगर ब्याज लेंगे तो धन रुक जाएगा क्योंकि धन चलेगा कैसे ब्याज के सहारे चलता है यात्रा करता है एक से दूसरे दूसरे से तीसरे एक रुपया हजार रुपया हो जाते हैं घूम के। अमेरिका सबसे ज्यादा धनी है क्योंकि सबसे ज्यादा धन का गति है जोर से चलता है रुपया चले जोर से तो गरीब भी अमीर मालूम पड़ते हैं रुपया न चले तो अमीर भी गरीब है हमारे मुल्क के कई अमीर बिल्कुल गरीब है रुपया चलते ही नहीं वो तिजोड़ी में गड़ा तो उसके ऊपर बैठे हुए तिजोड़ी अगर आप नीचे से निकाल लें तो भी उनकी अमीरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा पता भर नहीं चलना चाहिए कि तिजोड़ी निकल गई ख्याल काफी है कि तिजोड़ी नीचे है बस तो वो अमीर है अमीर भी गरीब हो सकता है अगर धन न चले और धन चले तो गरीब भी अमीर मालूम हो सकता है ज्ञान भी ऐसा ही जोर से चलता है यूनिवर्सल एजुकेशन है। सारी दुनिया में अब शिक्षा है ज्ञान जोर से चलता है एक इसको देता है दूसरा उसको देता है तीसरा उसको देता है सब एक दूसरे को ज्ञान देते चले जाते ऐसा लगता है कि भारी ज्ञान है और ज्ञान बिल्कुल नहीं जिस ज्ञान की ऋषि बात कर रहे हैं वो ऐसा ज्ञान नहीं है जो कोई आपको दे सके दिस नॉलेज कैन नॉट बी सर्कुलेटेड लाइक मनी this knowledge cannot be transferred then what to do what the master should do with the disciples the master prays only that give us strength we should endeavor to gather we should make an effort together गुरु कहता है हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ कर सकें बस इतनी कृपा चाहिए हम दोनों साथ जिएंगे साथ ध्यान करेंगे साथ प्रार्थना करेंगे साथ पूजा करेंगे साथ उठेंगे बैठेंगे मौन में शब्द में विचार में हम साथ होंगे तेरी आकांक्षा में तेरे प्रयास में तेरे पाने की दौड़ में हम साथ ही स्वप्न देखेंगे साथ ही गीत गाएंगे साथ ही चुप होंगे साथ ही हम सूरज को देखेंगे साथ ही रात के आकाश के तारों को हम साथ होंगे इसको सत्संग कहा है हम साथ होंगे शायद इस साथ होने में वो जो नहीं दिया जा सकता सीधे सीधे उसका देना हो जाए वो जो नहीं दिया जा सकता सीधे हाथों से वो शायद परोक्ष में पीछे से चुपचाप यात्रा कर जाए जो शब्द में नहीं कहा जा सकता शायद मौन में उतर जाए जो नहीं दिया जा सकता सिर्फ सांस रहने से शायद संक्रमित हो जाए बुद्ध धर्म हिन्दुस्तान से गया चीन 1400 वर्ष पहले वर्षों तक बुद्ध धर्म के साथ था हुईनेक अनेक बार पूछा कि कब देंगे वो ज्ञान कब देंगे कब आएगा वो छंग जब मेरी झोली भर देंगे रहा हूं पीछे तुम्हारे समय बीता जाता जीवन का कोई भरोसा नहीं है बोधि धर्म हंसता और कुछ भी न कहता धीरे धीरे हुई निंग ने, ने पूछना भी छोड़ दिया पूछने में कोई सार भी न था वो आज नहीं सिर्फ हंसता था और फिर एक दिन वो घटना घटी कि आधी रात हुई नेंग उठा और बोधी धर्म को हिलाने लगा कि कम से कम देने के पहले कह तो देते और ये क्या वक्त चुना आधी रात सोते बोधि धर्म फिर भी हंसा उसने कहा चुपचाप सो जाओ फिर भी हंसा वैसा ही हंसा जैसे पहले हंसता था फिर अभी बार बार हुई नहीं मुझसे पूछने लगा कुछ तो बताओ कैसे दिया ही? कैसा मिला मुझे कुछ तो पहले कहते कुछ तो बताते भर दिया पूरा और खबर भी ना थी तो बोधिधर्म कहता <laughs> मुझे भी कहां पता था किस क्षण ये घटना घटेगी डिस्ट्रांसमिशन ये कब होगा ये किसी को भी पता नहीं बट वी एन दर्ड पर हम साथ चले उठे बैठे साथ जिए हो जाएगा अगर बुझे दिए को हम जले हुए दिए के पास रखते दे कब किस झोंके में हवा के किस लहर में जलती लौ बुझे हुए दिए के करीब आ जाएगी कब नहीं कहा जा सकता और कब दूसरा दिया भी जल उठेगा और ज्योति पकड़ लेगा बस ऐसा ही ऐसी ही घटना घटती है तो गुरु कहता हम दोनों साथ-साथ पुरुषास्थ करें तो शायद शायद वो घटना घट गट जाए जो नहीं दिया जा सकता वो दे दिया जाए लेकिन वो घटना मान करती है कि दो वो जो जानता है वो और जो नहीं जानता वो वो जिसे हम गुरु कह रहे हैं वो और जिसे हम जैसे कह रहे हैं वो वो साथ होने को राजी हो जाएं गुरु से सीखना नहीं पड़ता गुरु के साथ होना काफी है पर सीखना सरल और साथ होना मुश्किल सीखने में तो हम बहुत दूर खड़े होकर सीख लेते हैं निकट आने की कोई जरूरत नहीं होती साथ होने के लिए बहुत निकटता चाहिए एक आंतरिकता चाहिए एक भरोसा एक ट्रस्ट एक गहरी श्रद्धा एक प्रेम एक पागलपन किसी को अपने से भी ज्यादा अपने निकट मानने की क्षमता चाहिए तो ट्रांसमिशन होता अब वो बुझा हुआ दिया डरा हुआ दूर दूर रहे और जले हुए दिए के पास भी ना आए और अगर जले हुए दिए की लपट कभी उसके पास जाए तो लपट से डर के और दूर से रख जाए तो कठिन हो जाता तो गुरु कहता है इतना ही ऋषि कहता है इतना ही हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें वो ये नहीं कहता कि शिष्य पुरुषार्थ करे इतना ही उचित था नहीं इतना ही काफी था सभी गुरु शिष से कहते मानस करो शर्म करो कोई गुरु नहीं कहता कि हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें क्योंकि ध्यान रहे शिष्य का निकट होना ही काफी नहीं गुरु का निकट उपलब्ध होना उससे भी ज्यादा जरूरी है बुझे हुए दिए कि लो बिल्कुल पास भी आकर बैठ जाए लेकिन जले हुए दिए की लो अकड़ से भरी और हो और हवा के झोंके में झुकती ही ना हो अपनी अकल में बंद हो क्लोज्ड हो तो कुछ भी ना होगा गुरु अपने को गुरु समझता हो तो कुछ भी ना होगा क्योंकि वो देने को तैयार है लेकिन साथ होने को तैयार नहीं है और साथ हुए बिना दिया नहीं जा सकता हम पुराना सा साधक जब खोजने जाता था तो जिस जगह वो अपने गुरु के पास रहता था उसको कहते थे गुरु कुल द फैमिली ऑफ द मास्टर्स वो केवल गुरु का परिवार था उसमें जाके वो सम्मिलित हो जाता था ए मेंबर ऑफ द फैमिली इकट्ठा हो जाता था एक हो जाता था पर ये निकटता दोहरी है सभी निकटताएं दोहरी होती है इसलिए गुरु कहता हम दोनों एक साथ पुरुषार्थ करें पराक्रम करें श्रम करें साधना करें गुरु की भी बड़ी साधना है सभी जानने वाले गुरु नहीं हो पाते हैं इसे ठीक से समझने इस जमीन पर बहुत लोग जान लेते हैं लेकिन जना नहीं पाते जान लेना इतना कठोर नहीं बुद्ध से किसी ने आकर पूछा है एक दिन कि दस हजार भिक्षु हैं आपके पास वर्षों से आपने समझाते सिखाते चलाते साधना के पथ पर कितने लोग इनमें से आप जैसे हो गए कितने लोग बुद्ध बन गए स्वभावता प्रश्न बिल्कुल उचित है बुद्ध की परीक्षा है इसमें कि कितने लोगों को बुद्ध बनाया बुद्ध ने कहा में बहुत लोग बुद्ध हो गए हैं तो उस आदमी ने पूछा एक भी दिखाई नहीं पड़ता तो बुद्ध ने कहा क्योंकि वे गुरु नहीं है बिकॉज दे आर नॉट टीचर्स टू बी ए बुद्ध इज वन थिंग बट टू बी ए मास्टर इज समथिंग प्लस जाग जाना एक बात है लेकिन दूसरे को जगाना बिल्कुल दूसरी बात है जरूरी नहीं कि जागा हुआ दूसरों को जगा ही पाए क्योंकि जागे हुए को भी अगर दूसरे को जगाना हो तो वहीं आके उतर के खड़ा हो जाना होता है जहां दूसरा खड़ा है उन्हीं अंधेरी घाटियों में उन्हीं लोगों के निकट जो भटक रहे हैं उन्हीं का हाथ हाथ में लेकर कई बार तो उसे उस यात्रा पर भी थोड़ी दूर तक उनके साथ जाना पड़ता है जहां सिवाय नरक के और कुछ भी नहीं अगर मैं आपका हाथ पकड़ के थोड़ी दूर आपके साथ चलू तो ही इतना भरोसा पैदा होता है कि कल अगर मैं अपने रास्ते पर आपको लेकर चलने लगू तो आप मेरे साथ चल पाए शिष्य के साथ गुरु को चलना पड़ता है ताकि गुरु के साथ शिष्य चल पाए और बहुत बार गुरु को ऐसे रास्ते पर चलना पड़ता है जिसको तो उसे नहीं चलना चाहिए था जिसे बदलना है उसके पास आना जरूरी है इसलिए गुरु कहता है हम दोनों साथ ही पराक्रम करें पुरुषार्थ करें हम दोनों साथ ही साधना करें एक साधना है सत्य को जानने की और एक बिल्कुल दूसरी साधना है सत्य को संक्रमित करने की अलग बिल्कुल अलग जैनों ने फर्क किया है केवली उसे कहते हैं जैन जिसने परम ज्ञान पा लिया तीर्थंकर उसे कहते हैं जिसने परम ज्ञान पाया और जो शिक्षक भी है गुरु भी है तो वो तीर्थंकर है तीर्थंकर केवली में और कोई फर्क नहीं है केवली वो है जिसने ज्ञान पा लिया द अल्टीमेट नॉलेज उसके पास है लेकिन वो गुरु नहीं कैन नॉट ट्रांसफर वो दूसरे को नहीं दे पाता उसे समझ ही नहीं पड़ता कि दूसरे को कैसे दे इसे ऐसा समझे इस जमीन पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में कविता का जन्म नहीं होता कभी न कभी कोई गीत की कड़ी भीतर गूंज के जन्म लेने लगते लेकिन कवि बहुत कम है गुणगुनावट तो बहुत लोगों को होती है लेकिन इससे ही कोई संगीतज्ञ नहीं हो जाता अगर आपके भीतर संगीत भी जन्म जाए तो भी आप उसे गा पाएंगे बाहर ये जरूरी नहीं इसलिए बहुत बार आपको ऐसा लगता है किसी की कविता को देखकर कि अरे ये तो वही है जो मैंने कभी बनाई होती ये गीत वही है जैसा मैंने गाया होता ये धुन तो ठीक वही है जो कई बार मेरे भीतर गूंजे जैसे मैं बाहर नहीं ला पाया किसी चित्रकार का चित्र देखकर कभी लगता है की ये तो मैं भी चित्र बनाना चाहता था किसी और ने बनाया सच तो यह है कि जब आप किसी का चित्र पसंद करते हैं तो उस पसंद का इसके सिवा और कोई मतलब नहीं होता कि अगर आप बना सकते तो आपने इसे बनाया होता आपके भी प्रतिध्वनि लेकिन आप नहीं कर पाए बहुत बार सत्य तो ज्ञात हो जाता है ज्ञान का विर्भाव होता है जन्म होता है लेकिन उसे दूसरे तक कैसे पहुंचाए हाउ टू कम्युनिकेट इट से दूसरे तक संवादित करें टू नो ट्रथ इज नॉट सो डिफिकल्ट एज टू कम्युनिकेट इट कम्युनिकेशन इज अ ग्रेटर डिफिकल्टी बिकॉज द अदर कम्स इन इन मोइंग यू आर अलोन But in communication, the other comes in, and when you are trying to communicate, the other has to be considered. Mm -hmm. It becomes difficult. So there are many enlightened persons, but not so many masters. Guru, बड़ी अलग बात है. और गुरु वही हो सकता है जो शिष्य के साथ पुनः साधना करने को तैयार है पुनः गुरु वही हो सकता है जो शिष्य के साथ पहले कदम से फिर चलने को राजी आ बाशाह फिर यात्रा शुरू करने को राजी फिर शिष्य का हाथ पकड़ के जो वहां से शुरू कर सकता है जहां से उसे शुरू करने की कोई जरूरत नहीं जो मंजिल पर खड़ा है और मंजिल पर खड़े होकर जो यात्रा के पहले कदम को उठाने का शिष्य के साथ साहस जुटा सकता है वही केवल गुरु हो पाता है इसलिए तो गुरु कहता हम दोनों साथ ही पुरुषार्थ करें हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो हम दोनों की कहीं चला जाता है हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो एक मजे की बात बहुत बार तो ऐसा होता है कि गुरु खुद शिष्य को समझाते दफे पहली दफा बहुत सी बातें समझ पाता है पहली दफा बहुत बार किसी को समझाने ही सोन समझने का सुगमतम मार्ग है बहुत बार शक्ति की जब अनुभूति भीतर होती है तो अनुभूति तो हो जाती है लेकिन अनुभूति करने वाला खुद भी उसे पूरा नहीं समझ पाता कि क्या हो गया वट हैज हैपनड द थिंग हैज हैपन द एक्सप्लोजन हैज हैपन्ड बट इवन द पर्सन is not able to grasp the totality of it what has happened the buddha remained silent for 7 days after his enlightenment why all the reasons amongs many is this for 7 days he tried to comprehend what has happened kya hua घट गई घटना सात दिन बुद्ध सोचते रहे क्या हुआ अवाक हो जाता है जब कोई सत्य के समक्ष खड़ा होता पहली बार दिखता है सब समझ कुछ भी नहीं आता सब समझ आता है फिर भी कुछ समझ नहीं आता कुछ पकड़ नहीं आता क्या हो गया जो कल तक था नहीं है जो नहीं था वो है जिसे माना था कि ये यथार्थ है वो स्वप्न हो गया जिसे कभी स्वप्न में भी नहीं जाना था वह सत्य की तरह सामने खड़ा है जो खोज में निकला था वो खो चुका है और जिससे ये मिला है सत्य ये कौन है ये भी समझ में नहीं आता मिस्टर इकहार्ड को जब पहली बार समाधि का अनुभव हुआ तो उसने दो सवाल पूछे उसने एक सवाल ये पूछा कि ये क्या हो रहा है और दूसरा सवाल ये पूछा कि ये किसको हो रहा तो है टू हू दिस वॉट हैजेंड एंड टू हू दिसका एक शिष्य करीब था एक हार्ट का उसने कहा कम से कम एक बात तो मैं भी आपको कह सकता हूं कि ये आपको हुआ यह क्या आप पूछते हैं कि किसको हुआ है एक हार्ट का तुझे पता नहीं क्योंकि जो खोजने निकला था वो इस होने में कहीं खो गया और जिसको ये हुआ है वो उतना ही अपरिचित है मुझे जितना ये जो हुआ है बहुत बार तो जब वो दूसरे को समझाने जाता तभी उसे साफ होता है कि क्या हुआ है तो गुरु कहता हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो हम दोनों का जानना प्रखर होता जाए हमारे जानने की धार तेज हो हमारे ज्ञान की ज्योति और चमके ये चमकती ही चली जाए ऐसा कोई क्षण नहीं आता जहा परमात्मा से यह कहा जा सके बस अब काफी है ऐसा कोई क्षण आता ही नहीं कि जब कोई परमात्मा से कह सके कि, कि बस अब चाहो तो मेरी बुद्धि को जंग मारो चलेगा नहीं ऐसा कोई क्षण आता ही नहीं विद्या ऐसी तलवार है जिस पर धार पर धार रखी जा सकती है अनंत अनंत है और फिर भी फिर भी और कुछ चमकने को सदा शेष रह जाता यही अनंतता है यही असीमता है इसलिए गुरु अभी भी कहता है हम दोनों की विद्या तेजस्वी हो असल में गुरु ये कहता है कि कोई कारण नहीं है मानने का कि मैं ज्ञानी हो गया हूं अभी भी ज्ञान चाहिए अभी भी अज्ञान है शायद जो जानता है उसे जितना अज्ञान दिखाई पड़ता है उतना अज्ञानी को नहीं दिखाई पड़ता है अभी भी है और ऐसा न समझे कि जरूरी है कि अज्ञान रहा हो ऐसा न समझें कि जरूरी है कि इस व्यक्ति को विद्या की और तेजस्वीता चाहिए हो पर यह प्रार्थना कर और ये कहती है कि प्रतिभा सदा ही विनम्र है और प्रतिभा प्रार्थना करने में संकोच नहीं करती सिर्फ कमजोर प्रार्थना करने में डरते कमजोर मांगने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाते जिससे सब कुछ मिल सकता है उसके सामने भी वैसे खड़े रहते हैं जैसे उनके पास सब कुछ है उसके द्वार पर भी वो अपनी अकल को कायम करके वापस लौट आते हैं भिक्षा का पात्र पीछे छिपा रखते हैं कि कहीं वो आगे दिखाई न पड़ जाए लेकिन जो जानता है वो ये भी जानता है कि जानना कोई स्टेटिक कोई थिर घटना नहीं कोई तालाब जैसी घटना नहीं है बंद जानना एक सरित प्रवाह है नोइंग इज जस्ट रिवर वाइक इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड देर इज नो एंड टू इट कोई अंत नहीं कोई अंत नहीं नदी की धार की तरह बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता यही है गरिमा कि ज्ञान का कोई अंत नहीं अगर ज्ञान का भी अंत आ जाए तो ज्ञान मुर्दा हो जाएगा ज्ञान का फूल खिलता ही जाता खिलता ही जाता ऐसा समझें कि खिलता ही जाता और पखरिया और पखरिया और ऐसा कोई क्षण नहीं आता जिस क्षण हम कह सकें कि ये फूल हो गया ये सदा कली ही रहता है कितना ही खिल जाए फिर भी कली रहता है हम किसी से द्वेष न करें जानने की इस यात्रा में हम किसी से द्वेष न करें इसकी जरूरत क्या इलेलोवेंट मालूम होता असंगत मालूम होता अचानक एकदम जैसे बात कहां चलती थी और कहा पहुंच गई सत्य की खोज है अज्ञात की यात्रा है ठीक है तेजस्वी तेजस्वीता चाहिए प्रतिभा की मेधा चाहिए जागृत चेतन चाहिए ठीक है गुरु से सात पुरुषार्थ ठीक है पर तो अचानक हम किसी से द्वेष ना करें इसकी क्या संगति इसका क्या रिलेंस? ये दूसरे से द्वेष की क्या बात समझ ले। वचन कभी भी असंगत नहीं होते बिल्कुल असंगत दिखाई पड़ते हो तो भी और ऐसा भी लगता हो कि ऋषि एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा गया और बीच में कोई सेतु नहीं है बिल्कुल दिखाई पड़ता हो और उतने श्रेन में बहुत मौके आएंगे ऐसे जब दिखाई पड़ेगा की बात तो बिल्कुल कहीं से कहीं पहुंच गई इसमें बीच में कोई तुक नहीं कोई जोड़ नहीं तब भी थोड़ा जल्दी मत करना क्योंकि ऋषि कुछ आंतरिक जोड़ जानते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते उन्हें कुछ सेतु मिले हुए हैं जो हमें अदृश्य वे कुछ भीतरी संगतियां समझते हैं जो हमारी बुद्धि में अब तक प्रवेश नहीं कर पाई हम किसी से द्वेष ना करें असल में जब भी कोई आदमी किसी भी चीज की खोज पर जाता है तो अक्सर दूसरे के द्वेष के कारण जाता है दूसरे की ईर्षा के कारण जाता है सत्य की खोज तक में आदमी दूसरे की ईर्षा में जा सकता है ज्ञान की आकांक्षा भी दूसरे की ईर्षा और प्रतिस्पर्धा हो सकती है एक मित्र मेरे पास आठ दिन पहले ही आए थे वो कहने लगे कि बड़ी अशांति रहती है बड़ी बेचैनी रहती है ये परमात्मा को कैसे पाया जाए मैंने उनको कहा कि ये अशांति किस कारण रहती है परमात्मा की कोई प्यास है भीतर इसलिए असांत है कोई पीड़ा है भीतर कि वही है जीवन का मूल्य वही है अर्थ उसको नहीं पाए तो व्यर्थ है ऐसी कोई प्रतीति है कोई स्वाद मिला है जीवन में कभी परमात्मा के उस स्वाद की यादाश्त पीछा करती है खींचती है बुलाती है फिर फिर किसी झरोके से कभी दर्शन हुए हैं उसके थोड़े बहुत ही सही दूर से ही सही कि फिर अब उसे भूलना मुश्किल हो गया और बार बार बार बार वही झड़ों का ख्याल में आता है कि वही कैसे पहुंच जाए उन्होंने का ये कुछ भी नहीं जब आपको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता जब कृष्ण को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता और जब रमन को मिला तो मेरा ही क्या कसूर तो आप सब लोगों की बातें सुन सुन के ही बेचैन ऐसे न मुझे कोई स्वाद है कोई प्यास है मुझे ये भी पक्का भरोसा नहीं आता कि है भी या नहीं है तो आपको दिखाई ना पड़े लेकिन ऋषि ठीक प्रार्थना कर रहा है वो कह रहा हम किसी से द्वेष ना करें हम इस कारण तेरी खोज में न आ जाए कि कोई और लोग भी तेरी खोज कर लिए तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं हम सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे मकान और फर्नीचर की ही नहीं परमात्मा की भी अगर मनुष्य जाति के इतिहास से सौ नाम अलग कर दिए जाएं तो हमें ईश्वर का ख्याल ही शायद भूल जाए वो सौ लोग हम बड़ी ईर्षा जगाते हैं बुद्ध पैदा हो जाता है और हमारे प्राण बड़े संकट में पड़ जाते हैं कि अगर इस आदमी को मिल गया तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं तो हम पहले तो सब उपाय करते हैं कि इसको मिला नहीं वो हमारी तरकीब है सेल्फेंस डिफेंस पहले तो हम सब उपाय करते हैं कि मिला मिला नहीं एक दिन मैंने देखा ये आदमी बिल्कुल गुस्से से देख रहा था एक दिन मैंने देखा कि बहुत बढ़िया सुस्वादु भोजन कर रहा था एक दिन मैंने देखा कि इस आदमी में भी अहंकार मालूम पड़ता है पहले तो हम कि सब अपने को कोशिश करते हैं कि इसको मिला नहीं, ताकि ये दोष से हम बचें। ताकि ये प्रतिस्पर्धा में पैदा हो लेकिन ये बुद्ध जैसे लोग मानते ही नहीं वो हमारी फिक्र नहीं करते वो अपने ढंग से जी ही चले जाते हैं फिर धीरे धीरे हमको बेचे होने लगती है कि मालूम होता है इसको मिल ही गया हम सब उपाय कर लिए इसको कोई फिक्र नहीं होती लगता है इसको कुछ मिल ही गया हम पत्थर मार के जांच कर लेते हैं जहर पिला के जांच कर लेते हैं सूली लगा के जांच कर लेते हैं हम सब कर लेते हैं फिर हमें शक बढ़ने लगता है फिर एक दिन हमें लगता है कि नहीं इसको मिल गया तब तत्काल हमारी दौड़ शुरू होती है अब हमें कैसे मिल जाए सत्य की खोज में भी लोग द्वेष से जाते हैं ये सोच की कठिनाई मालूम होगी लेकिन यही है सच तो वहां भी ईर्षा है हम दूसरे को धनी तो देख ही नहीं सकते दूसरे को ज्ञानी भी नहीं देख सकते हम दूसरा कुछ पाले ये देख ही नहीं सकते तो ऋषि कहता है हम किसी से द्वेष न करें असंगत नहीं बहुत संगत है क्योंकि जो द्वेष से जा रहा है परमात्मा की तरफ वो द्वेष से और कहीं भी पहुंच जाए परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा द्वेष से धन तक पहुंचा जा सकता है कोई कठिनाई नहीं सकती है कि बिना द्वेष के धन तक पहुंचा ही नहीं जा सकता संसार में कोई भी यात्रा करनी हो तो प्रतिस्पर्धा अनिवार्य है और जितना जहर आपकी प्रतिस्पर्धा में उतने शायद आप सफल हो जाए दूसरे से जितनी ज्यादा गहन ईर्षा हो जलन हो उतनी आपके प्यारों में ताकत आ जाती लेकिन परमात्मा की तरफ नहीं क्योंकि जिससे अभी दूसरा दूसरा दिखाई पड़ रहा है उसे परमात्मा दिखाई नहीं पड़ सकेगा और जो अभी दूसरे के ज्ञान से आनंदित नहीं होता है उसे अभी ज्ञान की प्यास भी पैदा नहीं हुई एक और तरह का आदमी भी है जो बुद्ध के पास जाके इस फिक्र में नहीं पड़ता कि इसको मिला या नहीं मिला जो इस चिंता में, जो इस चिंता में पढ़ता कि इसको मिला या नहीं मिला वो इस चिंता में भी कभी नहीं पड़ता कि इसको अगर मिला है तो मुझे मिलना चाहिए नहीं वो बुद्ध की सुगंध से आह्लादित होता है वो बुद्ध के संगीत से प्रभावित होता है वो बुद्ध को देखकर स्वस्थ होता है ईर्षा से नहीं बढ़ता बुद्ध को देखकर वो आश्वस्त होता है वो कहता है कि ठीक है जो प्यास मेरे भीतर थी इस आदमी में वो सागर तक पहुंच गई तो मैं अपनी प्यास का पीछा कर सकता हूं भरोसे के साथ वो बुद्ध को देख एक श्रद्धा को उपलब्ध होता है इस श्रद्धा को कि असंभव भी संभव है इस श्रद्धा को कि जो बहुत दूर है वो भी बहुत पास है तो बहुत दूर है लेकिन बुद्ध हमारे से उनके चरण तो हाथ में लिए ही जा सकते हैं और अगर बुद्ध के चरण हाथ में लिए जा सकते हैं तो आज नहीं कल बुद्धत्व भी पास आ सकता है इस श्रद्धा को तब द्वेष नहीं है कोई तब सिर्फ धन्यवाद है अनुग्रह है इसमें भी कि किसी का फूल खिल गया तो वह अनुग्रहित होता है क्योंकि उसे अपनी कली का भी ख्याल आ गया स्मरण आया अपना अपनी सुध आई सुरती जगी तब जो यात्रा है वो द्वेश की यात्रा नहीं वो बड़े आनंद की बड़े प्रेम की दूसरे से असंबंधित यात्रा है इसलिए ऋषि कहता हम किसी से द्वेष ना करें दूसरे से द्वेष ना हो अपनी ही प्यास हो तो मनुष्य अत्यंत सरलता से उस जगह पहुंच जाता है जहां जाके वो कह सके ओम शांति वो कह सके कि सब शांत हुआ सब विराम को उपलब्ध हुआ सब आनंद हुआ उपनिषद का सूत्र कल सुबह के लिए तो तीन चार सूचनाएं आपको दे दू फिर हमारी रात की बैठक पूरी हो एक तो पहली सूचना पूरे शिविर के लिए इन आने वाले सात दिनों में आपको इस भांति जीना है कि आपकी जीवन ऊर्जा कम से कम वह हो कम से कम वह हो क्योंकि हम यहां जिस दिशा में खोज करने आए हैं उसके लिए इतनी जीवन ऊर्जा चाहिए कि आप अगर व्यर्थ वह करें तो आपके पास शक्ति नहीं होगी उस खोज में जाने के लिए तो आपके दिए का तेल कहीं और जल जाए तो फिर जिस ज्योति को जलाने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं वो न चल पाए आपके दिए का तेल बचना चाहिए तो सात दिनों के लिए बिल्कुल ही जितनी ऊर्जा संरक्षित कर सके करें इस ऊर्जा को संरक्षण के लिए अपनी इंद्रियों को द्वार जितने बंद कर सके कर लें क्योंकि वही आपकी शक्ति की ऊर्जा ऊर्जा की क्षय करने की व्यवस्थाएं जितना ज्यादा आंख बंद रख सके आंख बंद रखें तो आप कल सुबह आपको पट्टियां मिल जाएंगी या सादा भी मिल जाएंगी तो आप 24 घंटे जब आपको चलने के लिए जरूरत हो तो थोड़ी सी आंख से पट्टी हटा लें और उतना ही देखें चार कदम जितना काफी है पांचवा कदम भी मत देखें चार कदम जमीन देख कर चलते हुए आ जाए जैसे ही आ जाए जगह पर आंख बंद कर लें पट्टी नीचे सरका लें पूरे दिन सुबह से दिन भर आपकी आंख पर तो पट्टी होनी चाहिए आपकी आंख आपकी शक्ति का अधिकतम व्य करती है उससे भीतर इकट्ठा करें और आंख की शक्ति सर्वाधिक इकट्ठी करनी जरूरी है क्योंकि जिस चीज को हम देखने चल रहे हैं उसमें भीतरी आंख का उपयोग करना है और शक्ति वही है जो बाहर की आंख के काम में आती वही भीतर के आंख के काम में आती दिनर्जी हैज बी यूज इसलिए तो हम कहते हैं ऋषि को दृष्टा देखने वाला इसलिए हम उस अनुभूति को कहते हैं दर्शन भीतरी आंख को वो शक्ति मिल जानी चाहिए जो आपकी बाहरी आंख को मिल रही है इसलिए आंख को बंद कर लें सात दिन आंख की सारी शक्ति भीतर जा रही आंख को बंद करें और दिन भर ये ख्याल करें कि आपके दोनों की आंखों की जो शक्ति है वो दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख की तरफ दोनों भोगों के बीच में माथे में उस तरफ बह रही जब भी आपको ख्याल आ जाए आंख बंद है आप खाली बैठे हैं ख्याल करें कि दोनों आंखों की शक्ति भीतर तीसरी आंख की तरफ दोनों आंखों के मध्य में बह रही उस तरफ जा रही दोनों तरफ से बहती हुई तीसरी आंख में प्रवेश कर रही तो आपके ध्यान में अभूतपूर्व गति हो सकेगी एक जहां तक बने कान बंद रखे कुछ मत सुने क्योंकि जिसे भीतर की ध्वनिया सुननी है उसे बाहर के सुनने से थोड़ा विश्राम ले लेना जरूरी है नहीं तो भीतर की ध्वनिया हैं बहुत सूक्ष्म और बाहर का उपद्रव है भारी सूक्ष्म ध्वनिया हमें सुनाई ही नहीं पड़ती तो थोड़ा क्यून करना जरूरी है तो बाहर से कान बंद रखें रुई डालने कुछ भी डाल कान बंद रखे दिन में जितने समय आपको कान की कोई जरूरत नहीं और मुश्किल से दो चार मिनट जरूरत पड़ेगी कान की बाकी कोई जरूरत नहीं आपको मेरे अलावा आप जहां भी हैं कान का उपयोग मत करें बंद रख लें और पूरे समय ख्याल रखें कि कुछ भीतर तो नहीं हो रहा है जो सुना जा सके बस जस्ट एज रिमेंबरिंग कुछ भीतर तो नहीं हो जो सुना जा सके और आपकी कान की ऊर्जा भीतर की तरफ बहनी शुरू हो जाएगी और आपको ध्यान में भीतर की ध्वनियागी और भीतर के दृश्य दिखाई पड़ सकेगी कान आख और आपके ओत तीसरी चीज ओट बंद रखे कम से कम बोले न बोले इससे बेहतर और कुछ नहीं बिल्कुल न बोलें, चुप रहें। क्योंकि कान और आठ के मामले में तो आपको मैं कह सकता हूं आप मुक्त हैं अगर चाहें तो खुली रखें चाहें तो कान खुले रखें नुकसान आपका ही होगा सिर्फ लेकिन औठ के मामले में आप दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते इसलिए ओठ के मामले में तो आप ट्रेस करते हैं बोलें तो बिल्कुल नहीं क्योंकि सुनना देखना आपकी मर्जी है जिसको जहां जाना, जाना जो करना हो कर सकता है अगर आप ध्यान करने आए हैं तो तो बंद रखें अगर आप ऐसे भूले भटके गलती से आ गए हैं तो आपकी मर्जी लेकिन अगर आप भूले भटके भी आ गए तो भी बोलने की आज्ञा आपको नहीं है क्योंकि उसमें आप दूसरे पर हमला करते हैं जब आप बोलते तो दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते तो कृपा करके बोलना तो बिल्कुल नहीं है यहाँ कई लोग इसलिए आ गए होंगे कोई बहुत सी बातचीत जो वो अपने गांव में नहीं कर पाते होंगे या शिकार नहीं मिलते होंगे विक्टिम्स वो उनको इधर मिल जाएंगे उनसे वो बातचीत कर लेंगे यहाँ बातचीत बिल्कुल नहीं चलेगी कैंपस बिल्कुल चुप और सन्नाटे होना चाहिए आप जाए आपके कमरे में सन्नाटा होना चाहिए न गाना न गीत न बात न चीत कुछ भी नहीं सात चुप रहे जिंदगी भर की है क्या पा लिया फिर सात दिन के बाद जिंदगी भर करना या और ज्यादा जिंदगी इरादा हो तो बहुत ज्यादा जिंदगी करते रहना लेकिन सात दिन मेरी मान ले अब बातचीत बंद कर दें हो सकता है जो बोल बोल के नहीं जाना जा सका वो अबोल में झलक मिल जाए और शक्ति इकट्ठी हो तो हम ध्यान में गहरे उतर सके ये तीन तो बिल्कुल बंद रखने आपको और चौथा ध्यान में हम यहाँ काफी श्रम करेंगे इसलिए बाहर आप जितना शारीरिक श्रम कम करें उतना अच्छा है घूमने घामने मत जाएं कि इस इस पाठ को देखना उस इस पाठ को आप थक के यहां लौटेंगे फिर मुझसे आके कहते हैं कि ध्यान में कुछ हुआ नहीं यहां आप बिल्कुल ताजे लौटे क्योंकि यहां काफी श्रम करना है तो आप कहीं और न जाएं चलने फिरने का काम अभी मत करें इन तीन बैठक के अलावा जितना समय आपके पास हो वृक्षों की छाया में कहीं लेट जाए चुपचाप पड़े रहे विश्राम करें ज्यादा से ज्यादा विश्राम ज्यादा से ज्यादा इंद्री निरोध भोजन कम से कम लें, क्योंकि बहुत ऊर्जा आपके भोजन के पचाने में ही वह होती और उस भोजन को पचाने में वह होती जो सिवाय बीमारी के और कुछ पैदा नहीं करता कम भोजन लें, हल्का पेट रखें, ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ जा सके जितना पेट भारी हो ऊर्जा नीचे की तरफ बैठे क्योंकि उसे पेट में जाना पड़ता है इसलिए खाने के बाद नींद मालूम पड़ती है क्योंकि मस्तिष्क को अपनी ऊर्जा पेट को दे देनी पड़ती है तो मस्तिष्क सुस्त हो जाता है सो जाता है इसलिए भूखे अगर हो उपवास अगर किया हो तो रात नींद नहीं आती उसका कुल कारण इतना है कि ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती रहती है और मस्तिष्क के तंतु जगे रहते हैं क्योंकि तो उनमें ऊर्जा बरी रहती है पेट की तरफ ऊर्जा ज्यादा बहे तो चैतन्य की तरफ बहुत काम करना मुश्किल हो जाता है इसलिए कम भोजन लें सात दिन कम भोजन लेने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा फायदे जरूर बहुत हो सकते शरीर को भी हो सकते हैं कम भोजन लें हल्का भोजन लें ऐसा लगे कि जैसे कुछ खाए नहीं है बस इतना लें तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत लें क्योंकि बिल्कुल न लेने वाला दिन भर भोजन की सोचने लगता है ले जरूर कम ले और ये बड़े मुझे की बात है कि जो ज्यादा खाने वाले हैं उनसे अगर कहो कम लो तो उनको ज्यादा कठिनाई होती है उनसे कहो बिल्कुल मत लो तो वो जल्दी राजी हो जाते हैं उसका कारण एक अति से दूसरी अति पे जाना हमेशा आसान होता है बीच में रुकने में मुश्किल होती है आपसे कहो कि मिठाई बिल्कुल मत खाओ तो आप कहें अच्छा चलो देखेंगे नहीं उस तरफ लेकिन मिठाई थाली में रखी है और आपसे कहे की बस दो चम्मच खा लो तब तो असली कठिनाई आखी ये तो हद हो गई क्योंकि टेम्पटेशन सामने है भोजन आप करें कम ये आपके सात दिन के लिए सामान्य व्यवस्था यहां सुबह पंद्रह मिनट कीर्तन होगा शुरू में उस कीर्तन में सबको खड़े होकर नाचना है आनंद से आंख पे रहेंगी कीर्तन में भी दूर दूर फैल जाना है आंख पर रहेंगी और नाचना है आनंद भाव से कीर्तन करना है नाचना पंद्रह मिनट तक आनंद में कीर्तन में प्रवाहित होना है वो मैं सुबह सारी बात आपको समझा दूंगा फिर पंद्रह मिनट सिर्फ धुन बस्ती रहेगी की, कीर्तन बंद हो जाएगा फिर आपको मुक्त अकेले नाचते रहना है और फिर तीस मिनट लेट के मुर्दे की तरह विश्राम में पड़ जाना वो सुबह का ध्यान होगा दोपहर और रात्री के ध्यान के संबंध में कल सुबह आपको समझाऊंगा एक विशेष प्रयोग और इस शिविर में जोड़ना है वो रात आप जब बिस्तर पर सोएंगे उस समय के लिए वो मैं आपको समझा दू क्योंकि वो आज रात से शुरू करना है और वो अनिवार्य है क्योंकि उसे आप करेंगे तो आप इतनी ऊर्जा जगा लेंगे कि कल आपकी ऊर्जा का हम उपयोग कर सकेंगे एक तो मैंने आपसे कहा कि ऊर्जा बचानी है व्यर्थ खर्च ना हो वो एक बात हुई अब मैं आपसे कहता हूं ऊर्जा जगाने का उपाय हाउ टू क्रिएट इट अभी मैंने आपसे कहा कि कैसे जो आपके पास है उसको खर्च ना करें ताकि वो बच जाए और अब आपको दूसरी बात कहता हूं कि कैसे उसे भीतर पैदा करें मनुष्य के पास जितनी भी ऊर्जा है वो आम तौर से साधारण दैनदिन कामों में खर्च होती है अगर उसमें से कुछ बच जाती है तो वो बची हुई ऊर्जा आपके सेक्स सेंटर पर आपके काम केंद्र पर इकट्ठी हो जाती है। वही बची हुई ऊर्जा आपको काम वासना में जगाती है उत्प्रेरित करती है इसलिए बहुत से लोग कम भोजन करें तो ब्रह्मचर्य को साधना आसान हो जाता है क्योंकि ऊर्जा ज्यादा पैदा नहीं होती इसलिए काम केंद्र को अतिरिक्त ऊर्जा पैदा न होने के कारण मिलती ही नहीं लेकिन वो ब्रह्मचरी का धोखा है उसमें ब्रह्मचर्य में कोई बहुत सार नहीं वो केवल जरूरी ऊर्जा से नीचे तल पर जीने के कारण होता है तीस दिन आप भोजन न करें तो आपको पुरुष है तो स्त्री में रस चला जाएगा स्त्री है तो पुरुष में रस चला जाएगा लेकिन वो रस इसलिए नहीं चला गया कि आप बदल गए वो रस केवल इसलिए चला गया कि जो ऊर्जा उस रस के लिए काम थी वो अब पैदे नहीं हो रही दिन बाद आपको तीन दिन भोजन दिया जाए तो तीस दिन का उपवास जो पैदा कर पाया वो तीन दिन का भोजन मिटा देगा। आप वापस अपनी जगह खड़े हो जाएंगे काम केंद्र पर आपकी अतिरिक्त ऊर्जा इकट्ठी होती है एक बात और दूसरी बात काम केंद्र ऊर्जा पैदा करने का डायनमो है मनुष्य के भीतर समस्त प्राणियों के भीतर जो सिक्स सेंटर है काम केंद्र है वो हमारे भीतर शक्ति को पैदा करने का यंत्र है आप चाहें तो उस यंत्र से और भी शक्ति पैदा कर सकते हैं हम तो केवल उस यंत्र का उपयोग शक्ति को व्यर्थ उलीचने में करते हैं पैदा करने में नहीं करते इस काम केंद्र से जो ऊर्जा पैदा हो सके और ऊपर की तरफ प्रवाहित हो सके तो वही कुंडलनी बन जाती है। तो ये रात का प्रयोग आपको कुंडलनी का प्रयोग है और इसको अगर आपने किया तो ये सात दिन आपके अभूतपूर्व हो जाएंगे इन्हें फिर जीवन में भूलना असंभव हो जाएगा रात जब आप अपने बिस्तर पर सोएं आज और रोज तो जैसे ही आप बिस्तर पर सोए जाके सब निपट गए हैं अब आप नींद में जाने को हैं संभव हो तो सारे वस्त्र अलग करके चादर ओढ़ के या कम्बल ओढ़ के अंदर लेट जाए पीठ पर लेटना आसान हो तो पीठ पर पेट पर लेटना आसान हो तो पेट पर वो आप कर लेंगे एक दो दिन प्रयोग करके सारे शरीर को ढीला छोड़ दें आंख बंद कर लें और अपने ध्यान को सेक सेंटर पर ले जाएं काम केंद्र पर ले जाएं और अनुभव करें कि काम केंद्र आपका भीतर सक्रिय हो रहा है और उसमें शक्ति परिभ्रमण कर रही है जैसे कि पानी में कभी आपने भर देखे हो जोर से पानी की लहर घूम रही भंवर बन गई है कोई भी चीज भंवर में फेंक दें तो गोल चक्कर काटने लगे ठीक ऐसा ही भीतर अनुभव करें कि आपके काम केंद्र पर जोर से शक्ति घूम रही है अगर इसमें फूल फेंक दें तो वो गोल चक्कर खा के बीच में डूब जाएगा ऐसा ख्याल करें एक तीन मिनट के ऐसे ख्याल में आपके भीतर कंपन शुरू हो जाएंगे वे कंपन प्राथमिक रूप से ठीक वैसे ही होंगे जैसे कि संभोग में होते शरीर कपने लगेगा जब शरीर कपने लगे तो शरीर को आप पूरा कंपन दें कोऑपरेट करें सहयोग करें आप बिल्कुल ऐसा ख्याल करें कि जैसे कि जैसे आप संभोग में ही उतर रहे हैं और पूरा शरीर कंपित हो रहा है पूरा शरीर को कपने दें पूरा शरीर गर्म हो जाएगा और जैसे ही आपको लगे कि पूरा शरीर कपने लगा और काम केंद्र पर ऊर्जा तेजी से चक्कर लगाने लगी तत्काल अपने को ढीला छोड़ दें और एक ही ख्याल करें कि काम केंद्र से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो गई जैसे एक आग की लपट नीचे से चले ऊपर की तरफ और उस ऊर्जा को मस्तिष्क के उसी केंद्र पर ले आना है दोनों आंखों के बीच में भ्रू मध्य में थर्ड आई सेंटर पर नीचे से उठा के ऊपर ले आए और जब ऊपर बहने लगेगी आप इतने ही ख्याल करें कि दोनों आंखों के बीच में आके इकट्ठी हो गई और अब वहां उसने घूमना शुरू कर दिया फिर काम केंद्र को बिल्कुल भूल जाएं और इसी आंख पर ख्याल रखे रखे चुपचाप सो जाएं। सुबह जब नींद खुले तो पहला ख्याल यही करें दोनों आंखों के बीच में इस केंद्र का और आप पाएंगे कि वहां सेंसेशन हो रहा है वहां तेजी से गति हो रही है वहाँ स्पष्ट गति मालूम पड़ेगी ये आपको रोज रात्रि में कर लेना है पूरे सात दिन तो यह आपकी अतिरिक्त ऊर्जा जो काम वासना में प्रवाहित होती है उसको ऊपर भेज देगा और काम केंद्र जो ऊर्जा पैदा कर सकता है उसे पैदा कर देगा और वो सारी ऊर्जा आपके तीसरी आंख को मिल जाएगी उसी तीसरी आंख पर हम सुबह के प्रयोग में काम करेंगे इसलिए रात इस प्रयोग को कर लेना अनिवार्य है ये आज के लिए सूचना अभी हमें एक पांच सात मिनट कीर्तन करेंगे सब लोग उसमें खड़े होकर नाचेंगे कीर्तन कर लेंगे